तत्पचिंतामणि शरणागति भगवान के प्रत्येक विधान में संतोष इस अवस्था में जो कुछ होता है वह उसी में संतुष्ट रहता है प्रारब्धवश अनिक्च्छा या परीक्षा से जो कुछ भी लाभ हानि सुख दुख की प्राप्ति होती है वह उसको परमात्मा का दयापूर्ण विधान समझकर सदा समान भाव से संतुष्ट निर्विकार और शांत रहता है गीता में कहा है यदीक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वात्वी विमत्सर सम सिद्धावसिद्ध चापि न निबध्यते अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धे और असिद्धे में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को कर्त के भी नहीं बनता है वास्तव में शरणागत भक्त इस तत्व को जानता है कि दैव योग से जो कुछ आ प्राप्त होता है वह ईश्वर के न्याय संगत विधान और उसकी दयापूर्ण आज्ञा से होता है इससे वह उसे परम सुह प्रभु द्वारा भेजा हुआ इनाम समझकर आनंद से मस्तक झुकाकर ग्रहण करता है जैसे कोई प्रेमी सज्जन अपने किसी प्रेमी न्यायकारी सुहित सज्जन के द्वारा किए हुए न्याय को अपनी इच्छा से प्रतिकूल फैसला होने पर भी उस सज्जन की न्याय परायणता, विवेक बुद्धि विचारशीलता सुहृदता पक्षपातहीनता और प्रेम पर विश्वास रखकर हर्ष के सांस स्वीकार कर लेता है इसी प्रकार शरणागत भक्त भी भगवान के कड़े से कड़े विधान को सहर्ष सादर स्वीकार करता है क्योंकि वह जानता है मेरा सुहृद अकारण करुणाशील भगवान जो कुछ विधान करता है उसमें उसकी दया प्रेम न्याय और मेरी मंगल कामना भरी रहती है वह भगवान के किसी भी विधान पर कभी भूल कर भी मन मैला नहीं करता कभी कभी भगवान अपने शरणागत भक्त की कठिन परीक्षा भी लिया करते हैं वे सब कुछ जानते हैं तीनों काल की कुछ भी बात उनसे छिपी हुई नहीं है तथापि भक्त के हृदय से मान अहंकार दुर्बलता आदि मलों को हर उसे निर्मल बनाने और उसे परिपक्व कर उसका परम हित करने के लिए परीक्षा की लीला क्या करते हैं जो परमात्मा के प्रेमी सज्जन शरणागति के तत्व को समझ लेते हैं उन्हें तो कोई भी विषय अपने मन से प्रतिकूल प्रतीत ही नहीं होता बाजीगर की कोई भी चेष्टा उसके जमूरे को अपने मन से प्रतिकूल या दुखदायक नहीं दिखती वह अपने स्वामी की इच्छा के अधीन होकर बड़े हर्ष के साथ उसकी प्रत्येक क्रिया को स्वीकार करता है इसी प्रकार भक्त भी भगवान की प्रत्येक लीला में प्रसन्न रहता है वह जानता है कि यह सब मेरे नाच की माया है वे अद्भुत खिलाड़ी नाना प्रकार के खेल करते हैं मुझ पर तो उनकी अपार जया है जो उन्होंने अपनी लीला में मुझे साथ रखा है यह मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं उस लीला में की लीलाओं का साधन बन सका यो समझकर वह उसकी प्रत्येक लीला में उसके प्रत्येक खेल में उसकी चातुरी और उसके पीछे उसका दिव्य दर्शन कर पद पद पर प्रसन्न होता है यह तो सिद्ध शरणागत भक्त की बात है परंतु शरणागति का साधक भी प्रत्येक सुख दुख को उसका दयापूर्ण विधान मानकर प्रसन्न होता है यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि सुख की प्राप्ति में जो प्रसन्न होना स्वाभाविक और युक्तयुक्त युक्त है परंतु दुख में सुख की तरह प्रसन्न होना कैसे संभव है इसका उत्तर यह है कि परमात्मा के तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में तो सुख की प्राप्ति से होने वाली प्रसन्नता और शांति भी विकार ही है वह तो पुण्य पापवश प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल विषयजन्य सुख दुख दोनों से ही अतीत है परंतु साधन काल में भी प्रसन्नता तो होनी ही चाहिए जैसे कठिन रोग के समय बुद्धिमान रोगी सदवैद्य द्वारा दी हुई अत्यंत कटु उपयोगी औषधियाँ का सहर्ष सेवन करता है और वैद्य का बड़ा उपकार मानता है उसी प्रकार निस्वार्थी वैद्य रूप परम सहित परमात्मा द्वारा विधान किए हुए कष्टों को सहर्ष स्वीकार करते हुए उसकी कृपा और सदाशयता के लिए दृढ़ी होकर सुखी होना चाहिए भगवान का प्रिय प्रेमी शरणागत भक्त महान दुख रूप फल को बड़े आनंद के साथ भोगता हुआ पद पद पर उसकी दया का स्मरण कर परम प्रसन्न होता है वह समझता है कि दयालु डॉक्टर जैसे पके हुए फोड़े में चीरा देकर सड़ी हुई मवाद को बाहर निकाल कर उसे रोगमुक्त कर देता है इसी प्रकार भगवान भक्त के हितार्थ कभी कभी कष्टरूपी चीरा लगाकर उसे निरोग बना देते हैं इसमें उनकी दया ही भारी रहती है यह समझ भक्त अपने भगवान के प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहता है वह दुख से उद्विग्न नहीं होता और सुख की स्प्रिया नहीं रहती दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत